शुभ संख्या तेज के बाद साथ कतम हो हिमेश्वर से भेंटा प्राण निकेटा बहु प्रकार गिरी काम मेरी मिलईताए तो सब धैरणी लाजा तुशयला लूल जल घन जन ग दिन जल पाना साड़ि ऋषिखर छह दिश देखा गिरा कौतुक देखा तक रा कहीं सोना तक खग प्रवसंत मही देते उतर तम सुत आवा सबकूल से ही दिवर दिखावा आगे कैन मंत्री बैठे विदर विलम्बन किना दीक जाय पर नगर सर बिकसित बहुकंज मंदिर एक चिर बैठ नारी कपुंज जय भगवान जन्म भयन स्वमान अब स्मरण करें कि सतानवे लोग विभिन्न दिशाओं में सीताजी की कोट के लिए चले गए अंत में अंगद हनुमान जामदाना आदि मंदिर ये सब भगवान के सामने प्रवशन गिर पर विदा लेकर के दक्षों के साथ ही हो चलते हैं भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दी दी और ये भी बताया कि सीता सीताजी मिलेंगी उनको इस प्रकार से तुम हमारे बल और वैराग का दिखित्यादि उनको वर्णन करके उनको समझाना सांत्वना देना इससे हनुमान जी समझ गए कि ये कार्य जरूर हमको करना है विशेष रूप से और तो जी हमको मिलेंगे भगवान के साथ जानते ही हैं ऐसे समझ कर करके ये सब लोग चलते हैं जैसे यही मालूम होता है कि ये जितने लोग जा रहे हैं उनमें जो भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से जो कुछ कहा है हनुमान जी ही जानते हैं बाकी तो और सब लोग जो हो। साथ में उनके जरूर है लेकिन उनको ये पता नहीं इसलिए ये सब सबके सब सीताजी की खोज करते हुए बन में दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये कहते हैं कि कतम से घेंटा अब रास्ते में गर्म करते हैं कि देखो कहीं मिल जाते निशाचर लोग भी बनने बना करते थे तो वो भी मिल जाते थे जब निशाचर मिल जाते थे तो ये बात उनको मालूम थी कि निशाचरे लोग सीता जी को ले गए हैं तो वही ऐसा कार्य कर भी सकते हैं निशाचर ही दूसरे को दुख देना संपत्ति हरण करना स्त्री हरण करना अपने साथ में लगना ये निशाचरों की कार्य है तो जहां निशाचरी स्वभाव के दुख विघने उनको क्या करते थे प्राण देने प्राणदेणिय चपेटा ये सब लोग उनको निशाचरों को है मारते थे उनके प्राण भेज देते थे हम कैसे ले लेते थे, थे, थे? कि एक एक चपेटा में तो एक एक चपेट सब मारते थे तो उन्हें साचक मर जाता था अब एक बात तो ये भी ध्यान रखेंगे कि यह सब देवता है और सब देवता बहुत शक्तिशाली ब्रह्मा विष्णु जैसे देवता है शंकर जी के अवतार हनुमान जी हो गए ब्रह्मा जी के अवतार ब्राह्मण हो गए ये सब सब ऐसे ऐसे शक्तिशाली देवता सब जो हो जा रहे हैं और इनके जो नजनी लादि देवता है वो भी शक्तिशाली देवताओं में से है विश्व परमा इत्यादि ऐसे करके इनके और भी अंगद आदि जी हैं ये सब सब भी सबसे सबसे शक्तिशाली देवता है तो ये लोग अब अपने मन में, में ये विचार करो कि जैसे अपने अंदर परमात्मा की खोज शांति की खोज आनंद की खोज में हम अपने भीतर लगे हों तो जो मार्ग में निशाचर पड़ते हैं जब तक अपने निशाचरों का बध नहीं होगा अपने भीगर पर है तब तक शांति मिलेगी नहीं साखर के माने हो गया काम क्रोध हाल वृत्तियाँ कितनी जितनी की गहराग देशाज वृत्तियाँ ये जब तक शांत नहीं हो समाप्त नहीं होंगी तब तक जो रोज सुख को न शांति प्राप्त होगी ना परमात्मा हो की प्राप्ति होगी इसलिए सातक निरंतर अपने हृदय में जितनी भी दूषित वृत्तियाँ हैं इनको सबको समाप्त करता रहे कैसे समाप्त करता रहे अपनी सातिक वृत्तियों के द्वारा ये सब जितने भी क्षमा दया उदारता करुणा प्रेम भाव इतने जितने हैं ये ये सब देवता लोग हैं ज्ञान है बुद्धि है विचार है विवेक है, है ये सब देवता लोग हैं वैराग्य है ये भी देवता है ये सब देवता जो है ये है इन्हीं के बल पर अपने अंदर जितनी भी दूषित वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को नष्ट करते रहना चाहिए अधिक वैराग्य लाओ अधिक विचार लाओ अधिक ज्ञान करो मन को अधिक शांत बनाओ लेबल बनाओ शुद्ध बनाओ ये सब करते रहेंगे तो अपने मन के जितने साचर हैं वो सब धीरे धीरे करके नष्ट होंगे ये कहने के तात्पर्य तो जहां अपने मन में इस आचर्य को दिखाई दे तो जितनी अपनी दैवी वृत्तियां हैं उनके द्वारा उनको उत्तराक्रमण कर दो नहीं? और उनको जो है समाप्त कर मार दो उनके जब ये करेंगे तब धीरे धीरे आप अपने हृदय की तरफ आगे बढ़ पाएंगे बाकी परमात्मा अंततः अपने हृदय में बास करता है तो हृदय से भीतर जाने में हमारी वृत्तियाँ हमको बड़ी मुश्किल बनाती रहती हैं। अंदर नहीं जाने देती है तो इन निशाचरी वृत्तियों को नष्ट करते रहो धीरे फिर कहते हैं कि देखो बहुत प्रकार गिर कहने नहीं रही और वहां कानन पर्वतों में कानून बनने जगह जगह घूमते रहते हैं आप अब यहां कानन को जो शब्द का प्रयोग करते हैं इनको भी आध्यात्मिक दृष्टि तो अभ्यास हो जाए तो बार बार विचार करते रहो कि गिर के मन शास्त्रों को देखते रहो कानन देखते रहो कि मैंने अपने हृदय को देखते रहो शास्त्र को देखो अपने मन बुद्धि और हृदय को देखो फिर शास्त्र को देखो फिर अपने हृदय और मन बुद्धि को देखो इस प्रकार से अपने अंदर बढ़ते रहो धीरे धीरे करके शास्त्र हमको मार्गदर्शन करते रहेंगे और हम अपने हृदय में खोजते रहेंगे तो जहां हमें पहुंचना है धीरे धीरे आगे हम हमारा रास्ता आगे बढ़ता जाएगा आगे प्रकाश दिखाई देता जाएगा आगे बढ़ते जाएंगे तीसरी बात ये, एक शास्त्र अपने हृदय को देखो और तीसरे सत्संग भी करो संतों के निकट बैठो हाँ तो जहां कहीं संत मिले उनके पास बैठे यही ये, ये लोग करते हैं कोई तो मन मिले ताई सब घेरे जहां कहीं कोई मन मिलता है तो उसको ये सब लोग जाके घेर लेते हैं घेर लेते हुए मैंने आगे कुछ नहीं बताते इसमें किसी उनके कहने ये कि जहां मन जब मिला तो उससे जाकर के घेर लिया उससे पूछा कि भाई आपने कहीं सीता जी को देखा है आपने जरूर देखा होगा और आप तो बता दोगे आप बात छिपाओगे नहीं अगर जानते हो तो जरूर बता दो ऐसे करके सीताजी की खोज उनसे पूछते हैं तो ये तो इस आचरों को तो मार देते हैं और मुनियों से सीता जी की खोज पूछते हैं तो माने इसके अपने अंदर क्या हुआ कि हम अपने अंदर इस व्यक्तियों को तो नष्ट करें और ये अपने अंदर जो सात्विक तो वृत्ति हैं उनको जागृत करें और तो बाहर भी कह सकते हैं कि हम सत्संग जहां कहीं संत लोग मिले भगवान को परमात्मा को जानने वाले उनके चरित्रों का वर्णन करने वाले उनके गुणगान करने वाले उनको समझने वाले उनके पास भी बैठे और उनसे भी पूछें कि भाई हमें कुछ बताओ मुझी को साधना करना चाहते हैं परमात्मा की घर पहुंचना चाहते हैं आपने बहुत तपस्या की है बहुत विचार चिंतन किया है आपने बहुत सफलता प्राप्त की है कुछ हमें भी बताओ किस प्रकार से आगे हम बढ़ें तो ये सब सत्संग में उनसे पूछते रहे सत्संग में ऋषि मुनि जो मिले उन लोगों से सहायता भी देते रहें ये तीन कार्य हैं शास्त्र का अध्ययन करते रहें सत्संग करते रहें और अपने हृदय में परमात्मा को खोजते रहें दूषित वृत्तियों को दूर करते रहें सात्विक वृत्तियों को जागृत करते रहे और अपने भीतर से भीतर भीतर से भीतर अपने प्रवेश करते रहें प्रत्येक तत्व प्रत्येक में इनर आत्मा जो स्वरूप आत्मा है उस तरह अपने बढ़ते चले जाए बढ़ते चले जाए बढ़ते यही क्रम रहेगा स्वंतः पहुंच जाएंगे महात जो क्षेप में बता दिया क्रम आगे सीता जी की खोज का इस प्रकार से चलेगा अब कथा ही आगे चलती है अब इनको कहते हैं क्या होता है कि लाल प्रसाद सया खिलाने इनके ये सबके सब बहुत तो प्यास लगी इन सबको दौड़ते तो तो भागते खोजते खोजते ये सब बहुत प्यासे हो गए थे तो पानी की आवश्यकता थी इनको तो मिले ही न चले घने घान धुलाने और घने बने ये भटक रहे थे कास्ता भूल गये थे कहीं पता नहीं चलता तो कहाँ पहुँच गए क्या है घना बंद था तो वहाँ पर मारे प्यास की ये पूछते पता लगाते हैं वहाँ तो पानी कहीं दिखाई देता है इनको मन हनुमान की अनुमाना अब अनुमान जी विचार करते हैं अपने मन में सोचने लगे मरम चाहे सब जल बिन जल पाना जब पानी नहीं मिलेगा तो फिर सब हम लोग मरवाएंगे यहाँ पर जल मिलना चाहिए इसलिए पानी की तलाश हुए ये सब लोग जो है वहां हैं जल खोजते हैं और हनुमान जी जो है वो देखो जितनी भी ये सब साथ में हैं हनुमान जी की सेवा विशेष रहती है ये सब बातें तो साथ साथ हैं लेकिन प्यासे तो सभी हैं और सभी सोच रहे कि पानी मिलना चाहिए लेकिन हनुमान जी जो है सबके सबके जीवन को बचाने के लिए ध्यान रखते हैं और फिर जो है वो जल की खुल विशेष रूप से वही करते हैं तो उन्होंने पानी खोजने के लिए एक किया चले गिर रहे शिखर तो हमने किसे देखा एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और वहां से चारों तरफ देखा पहाड़ के ऊपर से जो तो चारों तरफ टॉप को ऊपर चढ़ जाएंगे बिल्कुल शिखर पर तो वहां से तो पर्वत के चारों तरफ दिखाई देगा दूर दूर तक दिखाई देगा इसलिए दूर दूर तक जब उन्होंने दिश डाली तब घूमने दिवर् के कौतुक देखा तो देखा एक, तो एक स्थान पर नीचे एक एक गुफा दिखाई दी विवर गुफा दिखाई दी विवर्मा ने छिद लिया गुफा वो उनको एक दिखाई दिया और वो कैसा दिखाई दिया कि चक्रवा तबक हंस और उस गुफा से निकल निकल करके चक्रे बगुल्ले हंस ये जल के पक्षी हैं उनका नाम लेते हैं कि मैं उस गुबर में से जल के पक्षी निकल कर करके उड़ते हैं और बहुत तक खग प्रदित माही और बहुत से पक्षी उसी में घुसते हैं तो मन पक्षियों को भी जल की आवश्यकता पड़ती है उन तो पक्षियों को मालूम है कि यहाँ इस स्थान पर जल है तो वहां जाकर के जल पीते हैं और निकल करके विवर से निकल करके आ करके बंद में अपने खद इत्यादि खाते हुए हो, घूमते होते रहते हैं और जब प्यास होती है तो आसपास ऊपर कोई पानी है नहीं इसलिए उसी विवर उस में प्रवेश करके वहां से जल पी आते हैं तो वहां बहुत खद प्रवशन की माँ तो गिरी के उतर पवन आवा ये देख करके हनुमान जी उस पर्वत से उतर और पक्षियों को देख करके ही अनुमान लगा लिया कि इसके माने ये है कि इस बेवर में कहीं चले है और सब तो हम मैसे बिगर दिखावा सब लोगों को करके उसी बिगर के पास पहुंच गए और दिखाया कि देखो यहां पक्षी भीतर जाते हैं पक्षी निकल गए इसमें बिगर में इसके माने जल इसमें होगा कि नहीं सब लोग मान गए कि हाँ इसमें जल, जल जरूर होगा इसमें तो बस फिर उसमें जल की खोज में उसी बिगर के अंदर प्रवेश करते हैं आगे कह हनुमान कहीं लीना तो ताप भाई हनुमान जैसे कि आगे आगे चलो अब विवर के भीतर तो अब है तो उसके भीतर घुसेंगे तो पता नहीं उसके भीतर कौन हो क्या न हो इसलिए हनुमान जी को आगे कर दिया और ये लोग सब बाकी जो हैं लगा ये सब उनके पीछे पीछे हनुमान जी के चले पैसे गिगर बुलंदने की ना अब देर नहीं लगाई बहुत पैसे थी इसलिए उसके गिगर के भीतर घुसने लगे और जो है इन्होंने जरा देर नहीं लगाई तुरंत तुरंत उसके विबर के अंदर प्रवेश कर दिया जब उस गुफा के घुचल घुसे जाकर के तर्चा तो देखा कि जब गुफा के उस पार निकले जाकर के इधर से चलते चलते तो उधर तुमने तो एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई दिया है तो तो तो बहुत बड़ा बगीचा दिखाई दिया बीच जाए शर्ब के सिद्धितु कहेंगे तो उधर दिखाई जाए एक बहुत बड़ा बगीचा है बीच में एक जो है वो तालाब भी है और तो तालाब भी क्या है उसमें कलम खिले हुए हैं आस जितने वृक्ष उनमें सब में थल लगे हुए हैं फूल लगे इस प्रकार का दिखाई दिया एक बनी बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया किसी भी देखा सरोवर के पास गए तो वहाँ क्या देखा कि मंदिर एक रुचिरता और बैठना तप पुंज और एक वहाँ बहुत सुंदर मंदिर है और वहां पर एक स्त्री है वो हो तप पुण्य मैंने तपस्वी स्त्री वहाँ बैठी हुई है तपस्या कर रही है ये इन लोगों ने सबने वहां देखा <coughs> अब ऐसे अभी मंदिर देखा वहां पर तो मंदिर किसका है इसका वर्णन नहीं किया तो सिदास जी ने मंदिर शंकर जी का मंदिर है कि भगवान राम का मंदिर है कि और कोई मंदिर है तो ये उस समय मंदिर हुआ करते थे लोग अधिकांश शंकर जी के मंदिर हुआ करते थे तो कुछ तो संभावना इस प्रकार हो सकती है कि शंकर जी का मंदिर वहां पर आ होगा और वो बैठी तपस्या कर रही होगी लेकिन जब और दूसरे स्थान देखे हैं खोज करें कि ये मंदिर कौन है तो न तो बाल्मीक बताते हैं मंदिर कौन है और न अध्यात्म रामायण बताते कि मंदिर कौन किसका है ना अन्य अन्य प्राण आदि जहां भगवान की कथा आती है तो जहां जहां इसकी प्रसंग आता है तो मंदिर की बात तो बोलते हैं लेकिन मंदिर किसका ये कोई नहीं बताता है तो अपने मन से ही सोचना पड़ेगा कुछ न कि मंदिर के माने मंदिर भी होता है जहां आजकल किसी अर्थ में प्रयोग करने लगेंगे लेकिन मंदिर का शब्द का प्रयोग घवन के अर्थ में भी आता है अब जैसे अभी लक्ष्मण जी जब किस नगरी में गए और अंगदादी मिले तो उनको फिर ले गए अपने मंदिर में ले गए मंदिर में ले गए मैंने अपने राजभवन में भीतर ले गए मकान में ले गए भवन में ले गए तो वहां भी तुलसी कास ने मंदिर शब्द का ही प्रयोग किया है तो ऐसे लगता है कि मंदिर स्थान लोग भी जो भवन है उनको भी मंदिर कहते हैं मंदिर में अब आगे चल करके देखेंगे हनुमान जी अब लंका में गए हैं तो वहां पर भी देखते हैं मंदिर मंदिर को पूरे पूरे तो वहां भी पता लगता है मंदिर बता हुआ तमाम मकान जितने हैं वो मकान में कोई मंदिर और क्या है सब मकानी मकान तमाम बने हुए भी भी हैं उनको सब मंदिर भी कहते हैं मकानों में <coughs> तो इसके मैंने एक वहाँ कुटी भी है बहुत सुंदर कुटी है इतना तो अर्थ लगी जाता है और वहाँ एक तपस्विनी बास करती है तपस्वनी का नाम नहीं अभी इसमें दिया उसका नाम है स्वयं प्रभा नाम की एक जहाँ बैठी तपस्या कर रही अब देखो और फल आगे देख उसके बाद में समझे कि आध्यात्मिक दृष्टि से ये सब क्या तात्पर्य कहने का क्या है आगे है दूर पेता हे सब उन्हें निजेन्त ता ही तब कहा करहु जल पाना खा सुरस सुंदर फलनामा नज्जन कीसु निकट पुनः सब चलियाए ये सब या अपनी कथा सुनाई जाहू सी कहीं जनक चिताऊ मैन मूंद कुंडे कहीं आगे सकल सिंधु की तीरा शो कई यहाँ रघुनाथा गाय कमलपद नायसी मा था नाना भांति विनय के दिन अनुपाय भगत प्रभु दिनी बदरी बन कह सो गई प्रभु अज्ञा शिदर्शीषरी तो तो तो राम चरण युग जे बंद जय जयीशा भर राम चंद्र की जय सुन राम तीर जय भरे चंद्री जय सिर ना तो इन्हों सब लोगों ने दूर से ही तपस्वनी को सिर झुका करके प्रणाम किया अब जैसे ऊपर बताया था मन लोग जहाँ कहीं मिलते थे तो ये सब लोग जाकर के घेर लेते थे पूछते थे सीता जी की खोज के तो ऐसे ये तपस्वनी मिली तो ये समझे कि ये चीजें भी बंदनी है पूजनी है ऐसे समझ करके इन सब लोगों ने दूर से ही उनको प्रणाम किया तपस्वनी को और पूछे निजे वृत्तांत सुनावा उस तबस्व ने मुझे पूछा कि अच्छा तुम लोग कौन हो कैसे यहां पर आए क्या बात है तब उन्होंने सब अपनी कथा सुनाई कैसे कर कैसे ऐसे करके हम लोग सीता जी के कोट में घूम रहे थे और बहुत हमको प्यास लगी तो कहीं पानी नहीं दिखाई दिया तो हम समझे कि इसी के भीतर पानी होगा तो इस में तो आ गए बहुत प्यासे हैं पानी पीना चाहते हैं उसने पूछा कि सीताजी कौन उनकी खोज में तुम लगे हुए हो तब तो सीता जी भगवान राम हैं अयोध्या है के राजकुमार वो सब दोनों आये हुए हैं गद्द कारण से उनकी पत्नी सीता जी को कोई हर्ण कर लिया गया है और हम सब लोग किस्कुन्धा नगरी के हैं ये अंगन युवराज हैं वहां सुग्रीवेश्वर में राजा हैं और हम सब लोगों को सीता जी की खोज के लिए सब कथा माने अपना वर्णन इन लोगों में सब बता दिया समझा दिया तो जब उसने सुना तब उसको ये है याद आ गई अपनी जगह वो हो पुरानी बातों की तो फिर अब उसके बाद बताते हैं तो उसने क्या किया के ही तब कहा करो जल पाना कि अच्छा बहुत प्यार से तो जाओ पानी पियो जब तो ये सब लोग चल दिए और खाओ सुरस सुंदर फल नाना ये पानी पियो फल भी खा लो तमाम वृक्ष इतने लगे हुए हैं कितने फल लगे हुए हैं मर्जी आए उतने फल खा लो पानी पी लो सरोवर में तुम्हारी बुख प्यार तुम्हें मिटेगी ऐसे करके बोल दिया इन लोगों ने पहले ही कार्य किया तो मज्जन की मधुर फल खाए मजन की स्नान भी किया सरोवर में थकान भी उनकी मिट गई पानी भी पिया और फल भी खाए और ताश निकट में सब चले आए और उसके बाद लौट करके जब पेट भरा पानी खाना पीना सब उनका हो गया तब जब थकानकान मिट गई तब उसके बाद स्वयं प्रभा के पास ये सब बांधक सब उनके पास पहुंचे और आपने कथा सुनाई जब उसके पास जाकर के बैठे तो अब तेज माने वो स्वयं प्रभा तो स्वयं प्रभा ने अपनी बात बताई मैने से ये पता लगता है कि उसके बाद फिर ये सब अंधराज हनुमान जान माना जी ने उस तपस्विनी से ये पूछा कि आखिर आप यहाँ ऐसे सुंदर वन में उपवन में यहाँ पर रह करके अकेले रह करके यहाँ ये तपस्या कैसे आप कर रही है आप कौन है क्या है इनका भी परिचय जानना चाहा, तब उस तपस्विनी ने अपना सब इतिहास बताया सब आपने कथा सुनाई अब क्या कथा सुनाई अब यहाँ पर ही छोड़ देते हैं दूसरी बात अब आपको अब ये बातों को पता लगाने के लिए आपको दूसरी जगह देखना पड़ेगा कहीं कार्य ग्रंथों में जहाँ कही कथा होगी कहा इस, इसका परिचय होगा अब हाँ नाम भी इसका नाम, नाम भी नहीं लिया इसका क्या नाम है तपस्विनी का तपश्चिमी मात्र कह देते हैं तो ये एक जगह कथा इस प्रकार की आती है कि विश्वकर्मा या मै कहीं मैदानों का नाम है कहीं विश्वकर्मा का भी नाम है इन लोगों ने या मैदानों के कहने से विश्वकर्मा ने इनके वास करने के लिए किसी निशाक्षर के बास करने के लिए एक सुंदर स्थान की रचना यहां की गई थी ये विवर इसलिए बनाया गया था जिसके किसके भीतर घुस करके ये अपने निश्चिंत होकर ये रहे इनको सुरक्षित रहें और इनको जो सरावन डरता था कि कोई हमला न दे, सुरक्षित रहें तो उसने जनता को जैसा किला बना के रखा था ऐसे करके वो अपने इस गुफा के भीतर बहुत सुंदर स्थान बनाया हुआ था और वहाँ पर वो बास करता था उसके भीतर एक बहुत सुंदर भवन भी था जिसे सुंदर मंदिर की बात कही तो उसने उस शासक ने अपने बास करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को कहकर बहुत सुंदर अपना भवन बनवा रखा था और तो बगीचा भी लगवा रखा था सरोवर भी बढ़िया बनवा रखा था जल की भी पास व्यवस्था पानी की खाने की सब व्यवस्था उसमें थी और वहाँ वो बड़े सुख पूर्वक पुलिस आकर वहां रहता था लेकिन एक बार एक जो है अफसरा हेमा नाम की एक अफसराए रहती एक वहां पर पहुंची बिचौन करती हुई तो उसके ऊपर उसकी कुदिष्टि पड़ी तो इंद्र ने उसको जो है उस नि साक्षर को मार दिया और उसके स्थान पर हेमा मालिनी हेमा जो वो उसको जो है वहां पर छोड़ा दिया कह गया कि तुम जो है उस स्थान पर तुम यहाँ पर रहो तो तुम साक्षर को तो मारा गया हेमा वहां रहने लगी और वो भी तपस्या करती थी और हेमा के सखी ये थी स्वयं प्रभा स्वयं प्रभा और हेमा ये दोनों सखिया थी आपस में तो दोनों वहां बास करती थी हेमा ने स्वयं प्रभा को भी बुला लिया था और ये दोनों फिर वहां तपस्या करने लगी कहा सुंदर स्थान है और रहकर करके भगवान का ध्यान भजन पूजन इत्यादि दोनों करते थे बहुत वर्षों तक इन्होंने सब दोनों तपस्या की हेमा तपस्या करते करते जो वो उसको बहुत माने योग दृष्टि योग शक्ति उसको प्राप्त हो गई थी और उसमें ऐसी सामर्थ्य आ गई थी तो वो भविष्य बात को भी जान सकती थी उसके जीवन का समाप्त होने लगा तो शरीर जब उसका छूटने लगा तो स्वयं प्रभा से कह गई गई कहने लगी कि अब तुम थोड़े दिन यहाँ पर और बास करना हमारा तो प्रारब्ब समाप्त है शरीर समाप्त हो रहा है लेकिन तुम यहाँ यही रहना जाना नहीं यहां से कुछ दिनों के बाद भगवान राम अवतार लेंगे और उनके दूत आयेंगे सीता जी की खोज करते हुए तब यहाँ पर वो लोग आएंगे जब वो मिले तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारी जो है तपस्या पूरी हो गई है और उसके बाद तुम यहाँ से जाकर के भगवान के दर्शन करना वो समूप भगवान के दर्शन साक्षात तुमको दर्शन प्राप्त होंगे वहाँ तुम जाना तो बस ये बात जो उसकी हेमा की कही हुई बात थी तो ये जो है स्वयं प्रभा बैठी वहां प्रतीक्षा कर रही थी समय की और जब ये बानर लोग आ गए और बता दिया कि भगवान राम उस प्रकार के हैं और ऐसे सीता जी का हरण हुआ है तो हेमा की सब बात याद आ गई और बस वो तुरंत जो हो उसके बाद उसने क्या कहा इन लोगों से कि मैं अब जहां रघुराई कि जहाँ भगवान राम है प्रदर्शन की रितु पर अब मैं तो मैं वहीं जाऊंगी ऐसे उसने बोला अब मुझे उनके भगवान के दर्शन करने के लिए वहां जाना चाहिए तब ये लोग बैठे यहां पर कहे ये सोचने लगे बताया उसे स्वयं प्रभा से कि हमें तो सुद्रियों ने एक महीने का समय दिया था कि सीता जी की खोज करना और एक महीना तो हो गया और सीता जी की खोज में आज तक नहीं प्राप्त कर पाए कोई कोई इस प्रकार का भी अनुमान लगाते हैं कुछ लोगों ने देखा कहा कि यह जब गिगर के भीतर घुसे और उसको स्वयं प्रभाव को देखा तो ये बानव लोग समझे कि हो सकता है यही सीताजी हूँ यहां अकेली बैठी हूं लेकिन जब उसने अपना सब परिचय बताया तब इन लोगों को बान्धों को पता लगा कि अरे ये सीता जी है नहीं ये तो कोई दूसरी है <coughs> उसने बताया तब उसके बिचरा सब कथा बताई तब बानव लोग कहने लगे अपनी व्याकुलता बताने लगे कहने लगे हम सीता सीताजी खोज करने के लिए आए, महीना भर बीत गया और अब क्या होगा और अगर हम वापस जाते हैं महीने के बाद तो फिर वहां के तो सुग्रीव हमको मारेगा और हम जीवित नहीं बचेंगे उसने कह दिया था कि बिना सीता जी की खुद किए अगर लौटे तो तुम्हारा जीवन बच नहीं सकता हमारे हाथों को मारे जाए प्राण तो गए तो महीना भर भी बीता भी जा रहा है तो ये सब जो है ये जब अपनी व्याकुलता इन बानवों ने बताई तब उसने क्या कहा देखो तुम्हें सीता जी मिलेंगे तुम घाव नहीं ये तो भगवान का कार्य है और भगवान का कार्य सब अपने समय से अपने प्रकार से होगा तुम्हारे जैसे ब्याक होने से नहीं होता है ये बात पहले से पता थी हमको को भी पता थी कि भगवान उतार लेंगे और उनकी जी की खोज करने के लिए तुम लोग यहां आओगे और फिर सीता जी की खोज होगी भी और उसके बाद जब वो सीता जी को खोज करके भगवान राम लाएंगे भी ये सब होगा ये पहले से पता है इसलिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है अब सीताजी कहा मिलेंगी कैसे मिलेंगी अब तुम ऐसा करो कि समुद्र के किनारे जाओ और वहां से तुमको सीता जी के आगे की खबर वहां मिलेगी तो कहा समुद्र और तो समुद्र तक हम कैसे पहुंचे और तो समय बहुत लगेगा तो उसने कहा उसकी व्यवस्था हम किए देते हैं तुम जरा सब लोग आंख बंद करके बैठो तो सब लोग आंख बंद करके बैठ गए नाह आखें बंद करो और उस गुफा के उस पार निकले जा करके से बाहर जाओगे तो पही हो सीतई जनपछताहू और तुम समुद्र के किनारे वहां पहुंचोगे और सीता जी की तुम्हें मिलेंगी इसमें कोई पछताने की बात जनपछताहू से ये बात पता चलती है कि ये सब गान पछता रहे थे और परेशान हो रहे थे स्वयं प्रभा के सामने तो ये सब सब्जेक्ट इस प्रकार से बताया तो उसने आश्वासन दिया कि तुम पछताओ मत सीताजी मिलेंगे तो नई नींद तुम्हें देखें वीरा तो उन लोगों किया सब लोगों को बैठ करके अपनी आंखे बंद की और जैसे आंखें बंद की तो थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि आंखें खोलो तो जब उन्होंने आंखें खोले तो अब क्या देखा तो सब कहा बैठे हुए हैं सकल सब्दे के सब की, तीरा अरे वो तो सब समुद्र के किनारे खड़े आगे समुद्र लड़ा तो उसे किनारे पहुंच गए वहां जाकर पहुंच गए स्वयं के कारण से <coughs> <coughs> तो जैसे ही वो वहां पर पहुंच गए तब आगे की कथा दानरों की क्या हुई समुद्र किनारे अब उस कथा को तो बाद में कहेंगे यहां पर ये तो कहते हैं कि उसमें स्वयं प्रभा ने क्या किया वो तो भी बता देते हैं तो सोप में गई जहां रघुनाथ था ये बांदर समुद्र तट पर आ गए और स्वयं प्रभा ने वहां से चल दी और सीधे वहां पहुंचे जहां भगवान राम थे प्रवसन के ऊपर जहां भगवान राम लक्ष्मण जी बास कर रहे थे तो वहीं वो चली गई और जब भगवान के पास पहुंचे वहां तो भगवान के दर्शन